लियोनार्डो विंची उस काल की स्थिति वो काल सीखने और रचनात्मक अभिव्यक्ति का था 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण काल में कला कविता मुद्रण शक्ति और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में कई सुधार हुए लियोनार्डो विंची एक चित्रकार खगोल शास्त्री मूर्तिकार भूवैज्ञानिक गणितज्ञ वनस्पति विज्ञानिक वशुष्कार पशु वैज्ञानिक आविष्कारक इंजीनियर वास्तुकार और संगीतकार थे वे अपने लंबे करियर के दौरान लियोनार्डो ने राजाओं पोप और ड्यूब के लिए काम किया उन्होंने फ्लोरेंस मिलान मंटुआ रोमेनिस और फ्रांस में यात्रा की और वहां पर काम भी किया उन्होंने केवल मोनालिसा जैसी अभूत रूप अभूत पूर्व पेंटिंग बनाई बल्कि उन्होंने हेलीकॉप्टर यात्रिक करघा कार बाइक और बहुवैरल बंदूक का डिजाइन और अविष्कार भी किया पंद्रहवीं शताब्दी में इटली एक देश नहीं था उस समय वो कोई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा था वो कई छोटे चो, छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा था जिनमें से प्रत्येक राज्य के अलग शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे और पड़ोसी राज्यों पर युद्ध छेड़े एक युवा कलाकार डेनार्दो का जन्म अप्रैल चौदह में इटली के टस्कनी के ग्रामीण इलाके में विंची के पास हुआ था उनकी माँ कैटरीना एक किसान परिवार की थी उनके पिता शेरपियरी काफी अमीर परिवार से थे उन्होंने आपस में शादी नहीं की लेकिन उन दोनों के अपने बच्चे उन दोनों को अपने बच्चे पर बहुत गर्व था कैटरीना ने अपने बेटे लियोनार्डो को शुरू में अपने ही साथ रखा वैसे शेर अक्सर उनसे मिलने आते थे बेटा लियोनार्डो वो रहा फ्लोरेंस शहर हमारा वहाँ एक घर है तुम जल्दी अपनी सौतेली माँ और मेरे साथ वहाँ रहने आओगे जब लियोनार्डो दो साल का हुआ तो पिता उसे अपने गांव वाले घर में ले गए वहाँ लियोनार्डो को अपने दादा और चाचा के साथ बहुत मजा आया शेर ने जल्द फ्लोरेंस की एक धनी युति से शेर ने जल्द ही फ्लोरेंस की एक धनी युति से शादी कर ली लियोनार्डो अपने पिता के भाई फ्रांसिस्को से बहुत प्रेम करता था वो हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता था और उनसे बहुत सारे सवाल पूछता था फ्रांसिसको भी लियोनार्डो से प्यार करते थे और वो लेनार्डो को हर बात बड़े प्यार से समझाते थे तुम इस गांव के इलाके को समझो लियोनार्डो, फिर तुम खेती में मेरी मदद कर सकोगे मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा चाचा फ्रांसिस्को लेनार्डो ने कई चीज़ों में रुचि दिखाई देखिये पिताजी यह रहे मेरे विचार बेटा तुम बहुत होशियार हो तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे पर मैं ये देखूँगा कि फ्लोरेंस में मैं तुम्हें सबसे फ्लोरेंस में तुम्हें सबसे अच्छा शिक्षक मिले तथ्य पुनर्जाग पुनर्जागरण इतिहास का वो काल था जब यूरोपीय विद्वानों को प्राचीन ग्रीस और रोम के नए नए विचारों ने प्रेरित किया था फ्लोरेंस एक रोमांचक जगत थी वहाँ नए नए इमारतें बन रही थी और यूरोप के सर्वश्रेष्ठ कलाकार वहाँ रहते थे वेरोचिओ मेरेबेटिक की कलात्मक क्षमताओं के बारे में तुम क्या सोचते हो किसी अप्रशिक्षित लड़के में ऐसी प्रतिभा मैंने पहले कभी नहीं देखी एक दिन वो मुझसे भी बड़ा कलाकार बनेगा वो निश्चित रूप से मेरे साथ आकर काम सीख सकता है जब लियोनार्डो चौदह साल का था तब शेर पियरो उसे वेरेचियो की कार्यशाला में सीखने के लिए ले गए लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में एक वेरेचियो के चेले के रूप में काम करना शुरू किया लियोनार्डो ने स्केचिंग पेंटिंग कांस्य और आभूषण गहने संगीत के साथ वहां और भी बहुत कुछ सीखा कार्यशाला को पेंटिंग मूर्तिकला आभूषण कवच गहने और कई अन्य चीज़ों के ऑर्डर मिलते थे पंद्रहवीं शताब्दी में फ्लोरेंस एक जीवंत शहर था वो विद्वान दार्शनिक और कलाकारों का अड्डा था वहाँ सभी प्रकार के निर्माण कार्यशालाएँ थीं वहाँ लोग संगीत बजाते थे और सड़कों पर टहलते थे वे मुझे हंसा रहे हैं लेनार्डो हिलोम काम खत्म होने वाला है और कोई फरमाइश हाँ उस गाने को फिर से बजाएं, जिससे हम उसे मिलकर गा सके वर्कशॉप में अक्सर अन्य आर्टिस्ट और कलाकार अपने विचारों पर वेरचियों से चर्चा करने आते थे अच्छा तो अबरंगों में तेल मिला जाता है लेनार्डो को लगता है कि तेल अधिक आसानी से मिश्रित होगा जबकि मेरा विचार अलग है जब वेरिचियों के पास कोई बड़ी कला वस्तु आती तो सभी चेहरे उस पर काम करते थे चलो आज हम टोबियास और एंजिल की इस पेंटिंग को खत्म करेंगे मैं एक छोटा कुत्ता बनाऊंगा। तथ्य मध्यकाल से विभिन्न धंधों के लोग संघों या गिल्डों में समूहबद्ध थे यह संघ अपने धंधों के नियम बनाते थे और अपनी सेवाओं का मूल्य तय करते थे लेनार्दो अक्सर विज्ञान गणित और दर्शन शास्त्र के शिक्षकों से चर्चा करता था बीमारी शरीर में कैसे प्रवेश करती है कितने सारे सवाल हमारे पास उन सभी के उत्तर नहीं है लेकिन शायद एक दिन तुम उनका उत्तर खोजोगे एक दिन लियोनार्डो दो अन्य चेले पार्टी लेस और क्रेडी क्राइस्ट के बैप्टिज्म की पेंटिंग में विरचियों की मदद कर रहे थे देखिए उस्ताद मैं गलती को ठीक कर रहा हूँ लियोनार्डो मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा तुम एक बहुत बड़े कलाकार हो मैं कभी भी वैसा नहीं बनूंगा आज से मैं अपने पेंट ब्रश को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा उस समय फ्लोरेंस में होना अच्छा था धनवान व्यापारी और बैंकर नई नई इमारतों के निर्माण के लिए वास्तुकारों को खूब पैसे देते थे लेनार्डो ज्ञान कई शुभ था उसके लिए वो वो एकदम सही जगह थी। में वो मास्टर आधिकारिक तौर पर उस्ताद लियोनार्डो ने चौदह सौ छिहत्तर में अपनी खुद की कार्यशाला खोली हालांकि उसने चौदह सौ सतहत्तर तक के साथ काम करना जारी रखा लियोनार्डो के चित्र मूर्तियाँ और धातु के काम से लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे लोगों ने कभी ऐसा यथार्थवादी और सजीव काम पहले कभी नहीं देखा था अपने खाली समय में लियोनार्डो ऐसे चित्र बनाता और कला निर्माण करता जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था जब लियोनार्डो ने अपनी खुद की कार्यशाला शुरू की तब उसकी मदद और उससे सीखने के लिए कई चेले थे कभी कभी लेनार्डो की पेंटिंग इतनी यथार्थवादी दिखती थी कि लोग उसे असली समझते थे जरा उसमें लाल पेंट और खुले अब मेरी प्रतिष्ठा काफी बड़ी है जब मेडिसी परिवार मेरी कलाकृति खरीदेगा फिर हर कोई मेरा काम चाहेगा हमने तुम्हारा काम देखा है हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे लिए काम करो शक्तिशाली मेडिसी परिवार ने उससे अपने शानदार घर में बुलाया मेडिसी परिवार में शक्तिशाली धनी व्यापारी और बैंकर थे उन्होंने चौदह और सत्रह के बीच फ्लोरेंस पर शासन किया था वे कला वास्तुकला संगीत और स्कॉलरशिप को प्रोत्साहित करते थे तमाम कलाओं का धनी हालांकि लियानार्डो फ्लोरेंस में एक सफल कार्य कार्यशाला चला रहा था लेकिन चौदह में वो शक्तिशाली लूडो सोरजा से मिलने मिलान गया मैं सीनियोर सोरजा को खोलूंगा लिखूंगा मैं आपको अपनी सेवाएं देना चाहता हूं मैं बेहद हल्के और मजबूत पल बना सकता हूं जिन्हें आसानी से इधर उधर मैं बेहद हल्के और मजबूत पुल बना सकता हूं जिन्हें आसानी से इधर उधर ले जा, जा सकता है उनसे आप दुश्मन का पीछा कर सकते हैं और उन्हें खदेड़ कर खदेड़ सकते हैं मैंने दुश्मन को जलाने और नष्ट करने के तरीके भी विकसित किए हैं लेनार्डो ने अपने धनी मालिक को प्रभावित करने के लिए एक चांदी की बांसुरी भी बनाई लुडोविको एक विशाल किले कॉस्टेलो सेफ्रोस्को में रहता था वहां से वह अपने भतीजे के लिए मिलान पर शासन करता था उनके अलावा भी मेरे पास अनेकों हथियारों के डिजाइन भी हैं। बहुत बढ़िया है, मेरे कई दुश्मन हैं लेनार्डो मैं चाहता हूँ कि तुम यही रहो और काम करो तुम मेरे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए कवच हथियारों और अन्य चीजें डिज़ाइन करो मिलान में तुम्हारा स्वागत है यह तुम्हारा स्टूडियो होगा इससे तुम अपना घर इसे तुम अपना घर ही समझो और तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत पड़े मुझसे मांगो धन्यवाद मैं यहीं पर काम करूंगा तुम काफ़ी होशियार और तेज लगते हो तुम मेरे चेहरे बन सकते हो सलाई जैसे ही सप्ताह और महीने बीतते गए लियोनार्डो ने लूडो विको के लिए हथियारों इमारतों पुलों के साथ कई और चीज़ों को डिज़ाइन किया उसने एक बख्तरबद टैंक डिज़ाइन किया एक बहुबैरल बंदूक भी डिज़ाइन की लियोनार्डो ने पेंटिंग में छाया शेडो दिखाने की तकनीक विकसित की लियोनार्डो का मेडिसी बंदूकों के साथ रहनी लियोनार्डो को मेडिसी बंदूकों के साथ रहने की जगह मिली जो खुद अपने आप कलाकार थे जरा और रोटी और शराब लो देखो त्वचा एकदम सजीव और असली लगे ड्यूक ल्यूडोविको के लिए काम करते समय भी लियोनार्डो ने आविष्कार करना बंद नहीं किया यद्युद्ध से घृणा थी फिर भी वो खतरनाक हथियारों का डिजाइन करके अच्छे पैसे कमाता था यह विशाल धनुष क्रॉसबो वैगन के पहिए में फिट होता है मिलान की संकरी गलिया बहुत गंदी है वहां पर बहुत से लोग प्लेग से मर रहे हैं यह आदर्श शहर का मेरा डिजाइन है जो गंदगी और बीमारी को दूर करेगा दुनिया का केवल बारीकी से अध्ययन करने और उसके बारे में मनन चिंतन के जरिए ही सीखा जा सकता है लेनार्डो के तमाम रेखा से हमें यही बात पता चलती है लेनार्डो बहुत व्यस्त उनके ले थे उनके पांच चेले थे अपने स्टूडियो में आने वाले लोगों को वे चुटकुले और कहानियां सुनाना पसंद करते थे लियोनार्डो सुंदरता पर मोहित थे लेकिन उन्होंने कई मजाकिया और भूडे चित्र भी बनाए लियोनार्डो ने मिलान में एक और कार्यशाला खोली जिसका नाम था एकेमेंडेमियानार्डी एक, विंची लियोनार्डो आपके स्टूडियो में हमेशा गायन पेंटिंग और बहस करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है यह बात ठीक है हर कोई महान लियोनार्डो द विची के साथ दोस्ती करना चाहता है तथ्य पुनर्जागरण के दौरान कलाकारों ने सपाट चित्रों को तीन आयामी दिखाने की एक तकनीक खोजी लियोनार्डो ने अपने चित्रों और डिजाइनों में इस तकनीक का उपयोग किया इस रेखी पर... इसे रेखी परिपेक्ष कहा जाता था एक दिन ड्यूक्स फ्रोजा ने लियोनार्डो को एक शानदार काम दिया अस्सी टन कांस से लियोनार्डो को एक बहुत भव्य मूर्ति बनानी थी वो कांस स्मारक लुडेविको के पिता फ्रांसिस्को स्फरोजा के लिए था लियोनार्डो ने घोड़ो और स्मारकों के कई स्केच बनाए उन्हें इस तैयारी में लगभग दस साल लगे अब आप ड्यूक को देखे उनकी तेईस फीट ऊंची प्रतिमा एक घोड़े पर बैठी है वो मुझे बहुत पसंद आई इससे पहले कि लियोनार्डो अपनी प्रतिमा को पूरा कर पाता फ्रांस के युद्ध सैनिकों ने इटली पर युद्ध छेड़ दिया उस कांस का उपयोग तोपें बनाने के लिए किया गया फ्रांसीसी सैनिकों ने दव इंची के मिट्टी के मॉडल घोड़े को शूटिंग अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया और उसे नष्ट कर दिया वैज्ञानिक और गणितज्ञ लियोनार्डो दव इंची की जिज्ञासा असीमित थी मानव शरीर कैसे काम करता है यह समझने के लिए उसने लाशों को चीरा फाड़ा रक्त कैसे बहता है अपने अध्ययन से उसने शरीर के बारे में कई नई नई बातें सीखीं जो पहले किसी को नहीं पता थी वो ऑपरेशन भी देखता था इतिहास में पहली बार मानव शरीर गंभीर वैज्ञानिक अनुसंधान का, का उद्देश्य बना अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति की मदद से लियोनार्डो ने अपने स्टूडियो में मरे लोगों की लाशों की जाँच की लुडोविको की कई परियोजनाओं ने लियोनार्डो को व्यस्त रखा इसमें लुडोविको के भतीजे की शादी के सम्मान में स्वर्ग का पर्व के लिए सेट तैयार करना शामिल था तथ्य डॉक्टरों ने तभी महसूस किया कि शरीर कैसे काम करता है उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शरीर के अंदर देखना पादरी था पैसियोली ने लियोनार्डो को गणित के बारे में पढ़ाया बदले में लियोनार्डो ने अनुपात संबंधी पैसियोली की पुस्तक के चित्र बनाए मेरी ड्रॉइंग दुवियन मैन प्राचीन रोमो वास्तुकार Vitruvius के काम पर आधारित वो मानव शरीर के अनुपातों को अच्छी तरह से दिखाती है। 1495 में लियोनार्डो ने लास्ट पेंट करने लियोनार्डो से लास्ट पेंट करने को कहा गया युशु और उनके अनुयायियों के इस विशाल भित्ति चित्र को मिलान के एक मठ में चित्रित करना था मैंने एक नई तकनीक ईजाद किया जिसमें मैं दीवार पर सीधे ब्रश से पेंट कर सकू जिससे रंग और उज्जवल दिखे मैंने इस तैंतीस फुट लंबी तस्वीर को बनाने के लिए गणित का इस्तेमाल किया मैंने गद्दार जुड़ास को अन्य सभी शिष्यों के साथ रखकर पुरानी परंपरा तोड़ी है चित्र अच्छा बन रहा है लेकिन जो भी भिक्षु उसका भुगतान कर रहे हैं वे नाराज़ हैं क्योंकि उसे बनने में बहुत समय लग रहा है चौदह में जब फ्रांस ने मिलान पर राज्य किया तो लियोनार्डो ने पैशीओली सलाई और उनके अन्य चेलों का साथ छोड़ दिया महान कलाकार के लिए अब समय तेजी से बदल रहा था युद्ध और पानी सबसे पहले लियोनार्डो पैसी सलाई और अन्य चेले मंटुआ गए फिर उन्होंने वेनिश की यात्रा की ओह वेनिश मिलान का दुश्मन लेकिन इतनी शक्तिशाली जगह मुझे यहाँ जरूर सफलता मिलेगी उड़ान की, की गति ने लियोनार्डो को मोहित किया पक्षी कैसे ग्लाइड करते हैं और जमीन पर उतरते हैं उस पर उन्होंने शोध किया पक्षियों के पंखों का निर्माण कैसे होता है इस शोध से उ... उन्होंने एक उड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया उन्होंने एक किले का भी डिजाइन किया पक्षी कैसे उड़ते हैं और उतरते हैं शायद यह रहस्य उनके पंखों में छिपा हो अगर मैं उसे समझ लूँ फिर मैं इस मशीन को बना लूंगा यह किला सभी को सुरक्षित रखेगा कोई भी दुश्मन इसकी दीवारों में घुस नहीं पाएगा लियोनार्डो की प्रतिभाओं ने स्थानीय लोगों को प्रभावित किया जल्द ही लियोनार्डो ने युद्ध के प्रयासों में मदद की और उसमें कामयाब भी रहे लियोनार्डो कृपया वेनिस में रहे और हमारे लिए एक सैन्य इंजीनियर के रूप में काम करें धन्यवाद मुझे इसमें खुशी होगी वेनिस पर ओटोमन साम्राज्य द्वारा हमले का खतरा था जब लियोनार्डो वेनिस पहुंचे तो ओटोमन युद्ध पोत तट पर आक्रमण करने के लिए खड़े थे तथ्य तुर्क साम्राज्य वर्तमान तुर्की में स्थित था तुर्क सुल्तानों ने कई ईसाई देशों पर कब्जा किया था और अब वे वेनिस को भी हथियारा चाहते थे लियोनार्डो ने तुर्क आक्रमण को विफल करने की कई योजनाओं पर काम किया इस लकड़ी के बांध से हम ओटोमन देश में बाढ़ ला सकते हैं वे या तो डूब जाएंगे या फिर भाग जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे इसके बाद लियोनार्डो ने पंडुब्बी गहरे समुद्र का गोताखोर शूट और सांस लेने के लिए उपकरण डिजाइन किए जिसमें सैनिक पानी के अंदर चल सके लियोन आर्दो ये तो एकदम अद्भुत है कोई भी आदमी आपके शानदार डिजाइनों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा कुछ महीनों बाद लियोन उनके दोस्त फ्लोरेंस लौट आए उन्होंने अपने पिता के साथ कुछ कुछ समय बिताया वो अपनी चौथी पत्नी के साथ रह रहे थे बेटा तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर चीजें काफी बदली है मेडिसी परिवार अब सत्ता में नहीं है मैंने उसके बारे में सुना है पर सफलता के लिए मुझे अभी भी कोई संरक्षक चाहिए फ्लोरेंस के लोग लियोनार्डो की वापसी से प्रसन्न थे 1502 में चालाक और लोगों को भयभीत करने वाला शासक सेशार उससे मिलने आया। खुशी से जरूर लियोनार्डो क्या तुम मेरे आर्किटेक्ट और इंजीनियर बनोगे खुशी से जरूर लियोनार्डो पूरी इटली में शेषार के साथ घुमा और उसने शहरों और उनकी इमारतों के डिजाइनों का अध्ययन किया लियोनार्डो तुम लेनार्डो पूरी इटली में शेशार के साथ घुमा और उसने शहरों और उनकी इमारतों के डिजाइन का अध्ययन किया लेनार्डो तुमने मुझे और कई अन्य लोगों को नेक सलाह दी है अब तुम पिज़्जा को हराने में फ्लोरेंस की मदद करो तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो काम यह काम कर सकते हो किले बनाने के तरीके दिलचस्प जरूर हैं शेशार लेकिन मैं इनसे और बेहतर बना सकता हूँ पिज़्ज़ा के लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए हमें अर्नो नदी के बहाव को बदलना चाहिए यह एक नहर है जो फ्लोरेंस के लोगों को समुद्र तक पहुँचने में मदद करेगी जीनियस लियोनार्डो फ्लोरेंस के दूसरे चांसलर निकोला मैकियावेली से मिला मैकियावेली और लियोनार्डो ने एक दूसरे की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया और वे दोस्त बन गए उन्होंने मिलकर कुछ आविष्कारों और विचारों पर एक साथ काम किया मिलकर अच्छा लगा मैं जाने माने लेखक और दार्शनिक निकोला मैकियावेली से मिलकर सम्मानित हूँ शेसार के लिए इन सभी सैन्य विचारों पर काम करते हुए लियोनार्डो को अभी भी पेंटिंग का पेंटिंग के काम मिल रहे थे उन्हें फ्लोरेंस के एक मठ ने सेंट एनी के साथ वर्जिन और चाइल्ड को चित्रित करने को कहा लेकिन लियोनार्डो उसे कभी खत्म नहीं कर पाए नक्शे और मोनालिशा के लिए अमीर लोगों के लिए सुंदर चित्रों की पेंटिंग करने के लिए प्रसिद्ध थे पंद्रह सौ तीन में फ्लोरेंस ने माइकल एंजिलो और दाविची दोनों को प्लाजो विचियों में एक दृश्य को चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया काम करते समय दोनों कलाकार और उनके चेले एक दूसरे के रास्तों से दूर ही रहते थे 1502 के आसपास एक व्यक्ति ने ले को अपनी पत्नी लीजा का चित्र बनाने के लिए बुलाया पैसी वाली यह चित्र मेरा अब तक का सबसे अच्छा होगा एकदम गजब लीजा क्या मेरे चुपकेले तुम्हें हंसाते हैं लेकिन आपने मुझसे कहा कि पेंटिंग के समय मुझे बहुत मुस्कुराना नहीं चाहिए वैसे उसका पति भुगतान करेगा लेकिन मैं दूसरों को अपना कौशल दिखाने के लिए इस पेंटिंग को अपने पास ही रखूंगा मैं एक अन्य तकनीक पर भी काम कर रहा हूँ आली में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ अब किताबें आसानी से छापी और खरीदी जा सकती थी लियोनार्डो अब कई किताबें पढ़ सकता था और किताबों में से पढ़कर संगीत भी बजा सकते थे प्रिंटिंग प्रेस एक महान आविष्कार है लेकिन मैं उसमें सुधार ला सकता हूँ लियोनार्डो आप प्रकृति से क्यों इतने रोमांचित हैं लियोनार्डो को समझने की कोशिश मत करो वो हम सभी से ज़्यादा होशियार हैं मैं हर चीज़ के पीछे रहस्य खोजना चाहता हूँ माइकल एंजलो राफेल और लियोनार्डो अक्सर एक दूसरे के काम की प्रशंसा करते लेकिन वे एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे देखो वो दोनों इसकी नकल नहीं कर सकते मैंने उसमें भावनाओं का सटीक चित्रण किया है मैं जानना चाहता हूं कि उसने मोनालिसा के चेहरे को इतना रहस्यमय कैसे बनाया वो इतनी असल असली लग रही है पेंट करते समय उसने उसे लगातार मुस्कुराते हुए कैसे रखा पंद्रह में लियोनार्डो के पिता की मृत्यु हो गई लियोनार्डो के चाचा फ्रांसिस्को ने अपनी वसीियत में लियोनार्डो को अपनी संपत्ति सौंपी चाचा फ्रांसिको मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा लियोनार्डो मैंने अपनी जमीन तुम्हारे लिए छोड़ी है हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति तुम्हारे सौतेले भाइयों और बहनों के लिए छोड़ी है लेकिन तुम हमेशा से मेरे पसंदीदा भतीजे रहे हो 1507 में लियोनार्डो फ्रांस के राजा लुई बारा का कोर्ट पेंटर बने वो उस समय मिलान में थे क्या आपको मिलान में वापस आकर और लूडो के दुश्मनों फ्रांस के लोगों के साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं होती है नहीं सलाई लुई मेरे काम की सराहना करता है और मुझे अच्छे पैसे देता है उसने मुझे यह खूबसूरत स्टूडियो दिया है सलाई और एक नए चेले मिजी ने लुइस बारह कोर्ट में लियोनार्डो की मदद की कलाकारों में अवलोकन करके ड्राइंग के माध्यम से सटीक सच्चाई को प्रकट करने की शक्ति होती है खाली समय में लियोनार्डो ने शारीरिक रचना का अध्ययन करने और अपनी नोटबुक लिखने की का, का काम जारी रखा मेरा मानना है कि आदमी उड़ सकता है यह रहा फ्लाइंग मशीन का एक डिज़ाइन यह बहुत प्रभावशाली है लियोनार्डो लियोनार्डो ने उड़ान मशीनों के लिए कई डिज़ाइन विकसित किए लेकिन उन्हें ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता थी जो केवल पांच सौ साल बाद ही उपलब्ध हुई उनके डिजाइन आधुनिक थे ग्लाइडर हेलीकॉप्टर और पैराशूट रोम और फ्रांस पंद्रह सौ तेरह में के बेटे ने फ्रांस की सेना को मिलान से खदेड़ दिया अब एक बार फिर लियोनार्डो का कोई संरक्षक नहीं बचा मेडिसी परिवार फ्लोरेंस पर राज्य नहीं करता था इसलिए लियोनार्डो रोम गए जहां मेडिसी अभी भी शक्तिशाली थे उसद क्या सच में पोप आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं हा मिझी मेरे सालों से उनके परिवार से दोस्ती है पोप लियो एक्स मेडि पोप लियो दस एक मेडिसी थे लियोनार्डो के सभी विचार अपने समय से बहुत आगे थे मेरा मानना है कि पृथ्वी भी अन्य सभी ग्रहों की तरह अंतरिक्ष में तैरती है ऐसे होशियार व्यक्ति के लिए लियोनार्डो आपके विचार कुछ अटपटे हैं लियोनार्डो पोप लियो दस ने के लिए के लिए काम करते थे माइकल एंजेलो और राफेल दो युवा कलाकारों ने पिछले पोप के लिए रोम में काम किया था और अब वे पोप लियो दस के लिए कला के अद्भुत काम कर रहे थे उनका काम बड़ा अद्भुत है लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है इस बीच लियोनार्डो अभी भी शरीर का बारीकी से अध्ययन करते रहे और पता लगाते रहे कि वो कैसे काम करता है फिर पोप लियो दस ने लियोनार्डो से एक धार्मिक वो आश्वस्थ होंगे मुस्कुरा रहे होंगे और वो स्वर की ओर इशारा कर रहे होंगे लियोनार्डो अभी भी लाशों का अध्ययन करके जोखिम उठा रहे थे एक दिन उनकी हरकत का पता चला और उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया बाघो मिजी बाघो सलाई अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो पोप के रक्षक मुझे मार डालेंगे फिर वो फ्रांस के राजा फ्रेंकोइस से मिले और दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की लियोनार्डो एक नए संरक्षक की तलाश में फ्रांस की अदालत में गए यह फ्लोरेंस की एक युवती की पेंटिंग है लियोनार्डो मैं तुम्हारी कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ तुम यहाँ फ्रांस में ही क्यों नहीं रहते तुम मेरे सबसे सम्मानित अतिथि हो गए में लियोनार्डो ने फ्रांस के राजा के निमंत्रण को स्वीकार किया और राजा के चीफ चित्रकार वास्तुकार और मैकेनिक बने तब तक लियोनार्डो चौंसठ वर्ष के हो चुके थे फ्रांस की अदालत में खुशी से रहते हुए लियोनार्डो ने अपने विचारों योजनाओं और डिज़ाइनों को अपनी नोटबुक में दर्ज करना जारी रखा लियोनार्डो ये दुनिया और मैं तुम्हारे बिना क्या करेंगे मैं मर रहा हूँ फ्रेंकोइस मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के लिए आपका शुक्रिया लियोनार्डो ने अपनी वसीियत लिखी उन्होंने अपनी सभी किताबें लेखन और प्रेंटिंग मेजी के लिए छोड़ी दो मई पंद्रह को फ्रांस के उनके मित्र राजा फ्रेंकोइस की बाहों में लियोनार्डो की मृत्यु हुई